ताकि उनके कुछ अनुभव सुनने के बाद आपको प्रेरणा मिले इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो आज हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में दिनेश डांगी सर से बात करेंगे और वो एक बहुत ही अच्छे पत्रकारिता में काम किया है एज ए जर्नलिस्ट और एज ए लेखक के रूप में बहुत सारे स्क्रिप्ट उन्होंने लिखे है और भी काफी कुछ पत्रकारिता में उन्होंने काम किया है तो उन्ही से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं कोल्हापुर से आया हूं यहाँ जलगांव में महाराष्ट्र राज्य स्तरीय पत्रकार शिविर जो शुरू हुआ है बीस से चौबीस तारीख तक और इसमें सहभागी होने के लिए मैं आया हूँ मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अध्यापन का काम पैंतीस साल तक किया है हिंदी विषय का अध्यापन किया और पच्चीस साल से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ ज़्यादातर रूप से कॉलम राइटर के रूप में दक्षिण महाराष्ट्र में जैसे कि कोलापुर सांगली सतारा और सोलापुर ऐसे इलाके में हमारे जो वृत्तपत्र निकलते हैं उसमें मेरा लेखन 25 साल से शुरू है कोलापुर के दैनिक पुड़ारी जो है जिसके 16 एडिशंस है जिसमें आ, मैं पहला चाह नाम का एक स्तंभ डेली कॉलम लिखता हूँ पिछले आ, सा साल से मैंने लिखा अभी फिर एक बार इस साल से शुरू हुआ है इसके बावजूद दैनिक तरुण भारत बेलगाँव से शुरू बेलगाँव से निकलता है और उसके भी एडिशन मुंबई तक है उसमें मैंने डेली कॉलम खुमासदार नाम का जो है आठ साल तक लिखा ये खुमासदार जो नाम है वो उसकी शैली के ऊपर रखा गया है और साप्ताहिक सदर जो है रामाशिवा गोविंदा नाम का जो कोलापुरी असल कोलापुरी भाषा जो है ग्रामीण भाषा में लिखा जाने वाला एकमात्र सदर जो है ग्रामीण भाषा को अखबार में स्थान मिला इस सदर की वजह से और 12 साल तक यह सदर चला और लोकप्रिय हुआ और इसके दो खंड जो है पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए और पहले खंड के प्रकाशन के लिए महाराष्ट्र राज्य के दो मिनिस्टर्स मौजूद थे और उन्होंने उसकी काफ़ी सराहना की और इस प्रकार से अनेक स्तंभ और सदर जो है मुंबई के कलम नामा नामक साप्ताहिक में मेरा पाराव पारावर, पारावर नामक एक सदर था जिसमें बोली भाषाओं को स्थान दिया गया था मराठी के जिसमें कोल्हापुरी को बोली ट्रीट करके पारावर नाम का जो सदर है वह उसका लेखन मैंने किया है लगभग सात के ऊपर पुस्तकें हमारी मेरी प्रकाशित हुई है जिसमें एक हिंदी पुस्तक भी है मैं बड़े अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ कि मिल मजदूर से मिलेनियर नाम की एक जीवनी हिंदी में साढ़े तीन सौ पृष्ठों की वह जो है वह प्रकाशित हुई है और इस तरीके से ये कार्य शुरू है अनेक सदर जो है ये कोल्हापुर के दैनिक में प्रकाशित हुए जिस जिनके नाम यदि हम जानना चाहेंगे दे धक्का नाम का है गोली मार भेजे में है जो बम्बइया भाषा में टपोरी लैंग्वेज में लिखा गया है मेरी एक विशेषता है कि बोली भाषाएँ और अनेक प्रकार के जो भाषाओं के ढंग है उसमें लिखने के लिए मुझे ज़्यादा रुचि लगती है ट्रांसलेशन का कार्य भी हुआ है भाषांतर का अंग्रेजी का मराठी में और इसमें जाल खम्बाटा और कुलदीप नयर जैसे नामचीन पत्रकारों के अंग्रेजी लेखन का मराठी में ट्रांसलेशन हुआ है मेरे हाथों और इस तरीके से काम शुरू है दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने पत्रकारिता में काम किया है वो आपसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बोली भाषा को बहुत ज़्यादा प्रधानता आपने दिया है उसको इम्पोर्टेंस देकर उसके बारे में आपने लिखा है जो लोगों को भी वो काफ़ी पसंद आया है तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आजकल हमारे युवा साथी हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं और करियर को लेकर कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि आज जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर करियर के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं और आपके ज़माने में शायद ऐसा कुछ नहीं था इतना कुछ लेकिन फिर भी आपने इसमें कैसे आपका आना हुआ पत्रकारिता में उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में मैं ये आप, आपको कहना चाहता हूँ कि खासकर के युवा वर्ग के लिए आ, मेरी तरफ से भाषण जो है कि उनकी मालिका रखी जाती है एक महाविद्यालय में भी मतलब उसमें जो तान तनाव जो है स्टूडेंट्स में जो आजकल स्पर्धा जो है इस स्पर्धा की वजह से युवा वर्ग पर काफ़ी तनाव आता है तो इसके लिए आ, हम एक खास इसके लिए कार्यक्रम हम रखते हैं और जाकर महाविद्यालय में हाईस्कूल में आ, उसको उनके सामने रखते हैं जैसा कि उसका शीर्षक ही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू यूमर अच्छा मतलब विनोद के माध्यम से तनाव का नियोजन और इसमें हम उनको प्रेरणा देते रहते हैं कि किस तरीके से तनाव का व्यवस्थापन हो जाए एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा चलिए उनको तनाव से दूर रहकर कैसे अपने करियर के बारे में अपने फ्यूचर के बारे में सोचो इसका सेमिनार जरूर आप करते हैं मैं चाहूँगा कि उस समय जब आपके समय में इस तरह का कोई सेमिनार भी नहीं होता था तो उस समय आप इस फील्ड में कैसे आए किस तरह से आपको इस फील्ड के बारे में पता चला या आपकी पहले से कुछ रुचि थी मेरा तो प्राइमरी स्कूल से ही लेखन की ओर मेरा आकर्षण था पहली कहानी छोटी सी मैं जब पाँचवीं कक्षा में था तो कोलापो के दैनिक सत्यवादी में प्रकाशित हुई तो उस वक़्त मेरी जो खुशी थी उसका जब पाँच साल के पाँचवीं तो पाँचवीं पाँच पाँच कक्षा में, में, पाँचा पाँचा हाँ, एक, में एक कहानी आ, सत्यवादी दैनिक सत्यवादी में प्रकाशित हुई और इस तरीके से लेखन की प्रेरणा जो है मुझे बचपन से ही है और जैसा कि वाचन वगैरह अनेक बार अनेक पुस्तकों का करने के बाद हम खुद क्यों ना लिखे और ये पत्रकारिता की ओर आने का कारण जो है कि मैं हाई स्कूल से ट्रांसफर मेरा कॉलेज की तरफ हुआ मैं हाई स्कूल पर भी टीचर का, का काम करता था तो दोपहर का वक्त क्या करे तो एक दैनिक में एक एडवर्टाइज आया था कि हमें रिटायर्ड शिक्षक चाहिए मैं उनकी तरफ गया तो मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ लेकिन रिटायर नहीं हूँ तो इसके लिए मुझे दोपहर के बाद का समय उपलब्ध है तो मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया मैं किस तरीके से पत्रकारिता की ओर आया इसका एक रोचक ऐसा एक किस्सा है तो उसमें मैं आ, काम क्या करता था सिर्फ कौन सा कि कॉपीराइटिंग जो है जो वार्ताहर है आते हैं ग्रामीण इलाके से उनकी जो खबरें वे भेजते हैं तो उनको ठीक ढंग से पुनः प्रस्त दे, देना पुनर्लेखन अच्छा अच्छा। पुनर्लेखन के तौर पर और इस तरीके से करते करते मेरा जो हुनर है संपादकों के ध्यान में आ गया तो उन्होंने मेरी तरह मुझे ट्रांसलेशन का काम भी दिया देना शुरू कर दिया अच्छा। मेरा अंग्रेजी विषय सिर्फ बी ए में कंपल्सरी था लेकिन मैंने ऐसे बड़े बड़े लोगों के अंग्रेजी के लेखों का मराठी में जब अनुवाद किया तो मुझे बड़ा गर्व लगता था अभिमान लगता था लेकिन उसके नीचे नाम नहीं रखा लिखा जाता था प्रकाशित अच्छा। होता था तो जब मैं दैनिक देखता तो ये मैं अपने मित्रों से कहता कि देखो ये मैंने ट्रांसलेट किया है पर कौन विश्वास करता मेरा नाम वहाँ पर नहीं रख बहुत सा लेखन मेरा बेनाम है और कभी कभी मैंने उपनाम लेकर जो है रामाशोवा गोविंदा नाम का जो सदर है वह खाशाबा मास्टर नाम से मैंने लिखा है अच्छा। जमाने को पता ही नहीं था कि ये कौन है और सभी सब, कोल्हापुर स्टेट इसका ऐसा ऐसी उसकी स्थिति थी कि कोल्हापुर जिला लेवल स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के सभी जो लीडर्स हैं या जो भी कल्चरल एक्टिविटी कल्चर में जो कुछ ऐसे विधान आते हैं या कोई ऐसे प्रसंग आते हैं उन पर भाष्य करना और वो भी कोलापुर के असल कोलापुरी मराठी ग्रामीण भाषा में लिखना ऐसा था तो इस तरीके से मैं पत्रकारिता के ओर आया और धीरे धीरे अनेक वृत्तपत्रों ने मुझे अपनी तरफ आमंत्रित किया जब दैनिक तरुण भारत बेड़गांव का लॉन्च हुआ तो सेकेंड ईयर को ही जब मैं पहले पहला चाह लिखता था तो सेकंड ईयर को ही उन्होंने मुझे बुलाया और रामाश्य गोविंदा उसमें स्टार्ट हो गया और इस तरीके से पत्रकारिता में मेरी लेखन का जो है कि हुनर होने की वजह से किसी भी प्रकार का लेखन जो है वो अभी जो पहला चार नाम का स्तंभ लेखन है इसमें एक भाष्य होता है उसमें आ, सटायर स्टाइल में लिखते हैं उपहासात्मक ऐसा जो हास्य व्यंग्या्यात्मक शैली में हम लिखते हैं वन फोर साइज का ही एक वो छोटा सा ये होता है आ, पेपर लिख देते हैं लेकिन हर रोज जो संपादकीय पेज पर यह हमारा स्तंभ है अग्रलेख पढ़ने के बाद ये पहला चाह पढ़ा जाता है ऐसा कोलापुर और उसके 16 एडिशंस है मुझे लगता है कि जड़गाँव में भी पुडारी पहुंचता होगा मुंबई से लेकर जड़गाँव तक तो इस तरीके से लोगों को वो भा जाता है और उनकी रुचि को बरकरार रखने के लिए मुझे हर दिन नया प्रयास करना पड़ता है क्योंकि पहला चाह जो है उसका वो जो है कि हमेशा दिन भर की ताजगी को वो रखना चाहिए।, चाहिए रसिकों के वाचकों <laughs> के मन को भी उल्लसित करना चाहिए इसलिए वो कभी कभी क्या हो जाता है कि तलवार पर चलने जैसा काम होता है कि हम लिखते हैं बड़े बड़े आसामी के ऊपर और उनको उनके हृदय को कुछ दुख भी ना पहुंचे और थोड़ा से थोड़ी सी हँसी मुस्कान भी उनके भी चेहरे पर आए ऐसा जो है कि कसरत का काम कोशिश का काम कोशिश हम करते हैं दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी सुनने वाले समझ रहे होंगे कि किस तरह से पत्रकारिता में जब रोज़ का लिखने का काम होता है और वो एक छोटी सी बात ज़रूर हो सकती है लेकिन रोज़ लिखना एक बहुत बड़ी कला है और दिमाग की कसरत जैसे दिनेश जी ने बताया वैसे ही है और जितना हम लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है हमारे मन को कहीं ना कहीं एक कोई सीख दे जाता है एक मुस्कान दे जाता है उनकी लेखनी तो इसी तरह का वो लेख लिखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के छोटे छोटे जो बातें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से या लेख के माध्यम से तो काफी अच्छा लगता है और दिनेश जी ने बताया कि उनका ये लेखन का जो पत्रकारिता का जो विषय है वो बचपन से ही रहा और जब वो पाँचवीं में थे फिफ्थ स्टैंडर्ड में तभी उन्होंने एक कविता लिखी थी और वो छपकर जब उनके पास आई तो उसे देखकर बहुत ही उनको खुशी हुआ और वहीं से उनका जो है पत्रकारिता बनने का जन्म मेरे ख्याल से हुआ बाद में वो अलग अलग फील्ड में काम किया वो अलग बात है लेकिन मुख्य विषय उनका पत्रकारिता रहा जिसमें उन्होंने अपना करियर बनाया तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और दिनेश जी मैं चाहूंगा कि ब्रेक में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनना पसंद करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपको हिंदी फिल्मों में से कौन सा एक गाना बहुत अच्छा लगता है एक लाइन बताइए और क्यों अच्छा लगता है हो तो हर कोई, बाचे, भाग को कोई न बाचे करीत मुझे काफी पसंद है तीसरी कस्म फिल्म का है जिसमें जीवन की फिलासाफी और खास करके है ज्ञान कि हम किसको को नहीं सकते <laughs> चिटिया हो तो बाचे भाग्य को कोई ना बाचे भाग्य को कोई बाच पढ़ नहीं सकता कर्म वहा बैरी हो गया हमारा हमारे, हमारे कर्म ही हमारे बैरी हो जाते हैं जिसकी वजह से भाग्य बनता भी है और बिगड़ता भी है इसलिए ये गीत मुझे काफी पसंद है चलिए दिनेश जी बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक और गीत सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोत 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कते रहो सी हो गए हमारे बातियाई बात भागना पाछे खोए करम बा देश सजन वा तन के भर माए जाए बस पर देश सजन वा तन के भर माए ना संदेश ना कोई खबर खबरिया रुतवाए रुत जाए डूब गए हम बीच बांवर में डूब गए हम बीच बांवर में करके सोला पार बेरी हो गए हमारे हमारा ना कोई इस पर हमारा ना कोई उस पार सजन बाई हमार चिटिया हो तो हर कोई बात ma नमस्कार आप सुन डे रेड मुदन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दिनेश जी हमारे साथ हैं और वो अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह से काम किया है उस विषय को अच्छी तरह से बता रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं ये जानना चाहूंगा की बहुत सारी बातें तो आप लिखते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपने काफी टिप्पणी की है और उसमें भी ये सोच समझकर लिखते हैं कि किसी को दुख भी ना मिले और सही मैसेज भी पहुंचे ये बहुत ही अंदाज आपका अच्छा है लिखने का और भोली भाषा में लिखकर एक कॉमन मैन को या जो भी लोग उसे पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मैसेज भी पहुंचे और उनके चेहरे पे एक मुस्कान भी आए ये पूरा ध्यान आप रखते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और एक मदर्स डे पे आपका लेख जो है बड़ा चर्चित रहा जिसके बारे में हमने सुना है तो मैं चाहूंगा कि मदर्स डे वाली बात यानी मातृ दिवस पर आपने जो लिखा है उसे बताइए मातृदिन के अवसर पर एक ऐसे समाचार पढ़ने में आया कि एक तृतीय को माता बनने का इच्छा काफी तीव्र थी वो तो बन नहीं सकता था लेकिन उन्होंने गोद ली एक लड़की छोटी सी उसका नाम था मुस्कान तो उसके बाद जो है कि 14 साल की जब वह लड़की हो गई और मातृ दिन पर उसके विचार सुनने के लिए लोगों ने प्रयास किया तो उन्होंने उसने कहा मुस्कान ने कि मुझे ये जो माता मिली है उसकी वजह से मुझे स्कूल में और समाज में काफी दिनों तक अपमानित होना पड़ा लेकिन मैं फक्र के साथ कहना चाहती हूँ कि मेरे सगे माँ बाप भी इतनी मेरी परवरिश बड़े प्यार से और दुलार से नहीं कर सकते जितना कि मेरी इस माता ने किया है ये सब्जेक्ट जो है मिला लेकिन इस पर हम उपहास या विनोद की दृष्टि से नहीं देखते हमेशा हमारा जो स्तंभ लेखन है इसमें हम किसी का किसी के मतलब क्या है कि मजाक उड़ाते हैं या कोई ऐसा करते ऐसा नहीं काफी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनको हृदय से हम उसकी क्या करते कि समाज के समाज तक पहुँचाने का काम करते हैं मातृदिन पर हमने उसका टाइटल ही लिखा था माते समान माता तो यही जो है कि यह भी माता है और हमने अंत में एक लाइन लिखी थी उसमें कि बनी बनाई जो घर, घर में जो बगीचा बनाते हैं प्रयास पूर्वक उसमें पौधों को फूल तो आ ही जाते हैं रंग बिरंगी लेकिन नागफनी जो होती है जो उपेक्षित है उस पर कभी बसंत खिलता है तो वह निश्चित ही गौर करने की बात है ये अंत में उसको ऐसा कर दिया चलिए दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से पत्रकारिता में जब हम लोग कुछ विषय को लेकर समाज को कुछ देना चाहते हैं तो उसको बहुत ही समझदारी के साथ लिखना होता है और लोगों को जो चीज़ आप पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंचे लोगों को उसी अंदाज में वो चीज़ें लोगों तक पहुँचें और मदर्स डे पर यानी जो मदर्स डे पर आपने कहा कि वो चीज़ें आपने की हैं और बहुत ही अच्छी तरह से लोगों तक मैसेज आपने दिया कि एक माँ माँ की बहिमा जी जो है माते समान माता माता के समान माता ही हो सकती है कभी कभार हम कहते हैं कि तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी माँ मा। लेकिन भगवान भी माँ के सामने कुछ नहीं है माँ जो है माँ ही है माता के समान दूसरा कोई नहीं है कोई। संस्कृत में भी सुभाषित है कि जो है कि जननी जन्म भूमि स्वर्गा करिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, है माँ तो इस तरीके से तो ये भावना है आपने व्यक्त किया और माँ से बढ़कर कोई नहीं ये भावना आपने उसमें बताने की पूरी कोशिश की और एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुस्कान की जो स्त्री है वो आपने उसमें बताया चलिए दिनेश जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके लेकिन वक्त कह रहा है कि अब वक्त हो गया इजाज़त का मैं जाते जाते कहूँगा कि आपको गुजरात और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और हमारे रेडियो के माध्यम से भी काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज जरूर दें जो आप आपको हमेशा लिखने के लिए प्रेरणा देता हो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता हो ऐसा कुछ मोटिवेशन थोड़ी सी सुना हिंदी के ही माध्यम से जो है कि मैसेज एक लाइन में है कि हिंदी है हम वतन है हिंदो हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो हमारा गुजराती भाइयों बहनों से और दूसरा राजस्ता, स्टेट राजस्थान के भाइयों और बहनों से महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर से दिनेश डांगे <laughs> हार्दिक प्रणाम करता हूं और देश को एक बनाना है और इस तरीके से हम सभी भाईचारे से रहें यही संदेश है दिनेश जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया चलिए दिनेश जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत ही खुशियां हमें मिली है और मैं आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही खुशी हुई उन्हें कि किस तरह से पत्रकारिता में जो है काम करना है और कैसे काम करते हैं एक पत्रकार होकर कैसे लिखते हैं वो सारी बातें उनको समझ में आया और जाते जाते आपने मातृ दिवस पर जो माँ के लिए गाना याद करा आपके शब्दों में उसी गाने को सुनते हैं ए माँ तेरी सूरज से बढ़ भगवान की सूरत क्या होगी आप सुनाए हैं रेडियो मॉडल पर नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो किसी को नहीं देखा हमने कभी पर किसी की जरूरत क्या होगी है माँ भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी नयन हो ममता ही लुटाए जिसके नयन ऐसी कोई मूर्त क्या होगी है मां है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा दुआ वाले रहते हैं सदा सर तू तू है तो अंधेरे पथ में हमें छो तू है तो अंधेरे पथ में हमें।, तो हमें सूरज sick सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी माँ ए माँ तेरी सूरत से अनद भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा कभी